महाभारत कर्ण पर्व सप्तमोध्याय अर्जुन का युधिष्ठ से अब तक कर्ण को न मार सकने का कारण बताते हुए उसे मारने के लिए प्रतिज्ञा करना संजय उवाच तील्य रा क्रुद्ध सीथो महात्मा उच दुर्धर समीर सत्व युधि संजय कहते राजन क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा नरेश की यह बात सुनकर अनंत पराक्रमी अतिरथि महात्मा विजयशील अर्जुन ने उदार एवं दुर्जय राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा अर्जुन उवाच संसुमान सेनाग्र जायी कुराजन आशी विषाभगमान त मुचन पुरस्तां राजन आज जब मैं सब सब तक के साथ कर रहा था उस समय कौरव सेना का अगुवा द्रोणपुत्र अश्वस्थामा विष्वधर सर्प के समान भयंकर बाणों का प्रहार करता हुआ सहसा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया दृष्टवा रथम में समस्त सेना चरण तेषाहम पंचशता निहत्वा तथो द्रोणिम अगम् पार्थिवाग्र भूपाल सिरोमढ़ इधर कौरवों की सारी सेना भीग के समान गंभीर घर घर करने वाले मेरे रथ को देखकर युद्ध के लिए डटकर खड़ी हो गई तब मैंने उस सेना में से 500 वीरों का वध करके आचार्य पुत्र पर आक्रमण किया आकर्षित रथिनाजिह महाराज बद्यता कौरवाणाम नरेन्द्र जैसे गजराज सिंह की ओर दौड़े उसी प्रकार अश्वस्थामा ने मुझे सामने पाकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो मुझ पर आक्रमण किया महाराज उसके उसने मारे जाते हुए कौरव रथियों का उद्धार करने की इच्छा की तथो रण भारत दुष्प्रकम्य आचार्य पुत्र प्रवर कुछ जनार्दन चाग्न कल्पही भारत तदंतर कौरव के प्रधान भी दुर्धर्त आचार्य पुत्र ने रण क्षेत्र में विष और अग्नि के समान भयंकर तीखे बालों द्वारा मुझे और श्रीकृष्ण को पीड़ित करना प्रारंभ किया प्रयुध्यस्य मुक्ता हमसे हमस्य वायु रिवा भ्रजाल मेरे साथ युद्ध करते समय स्वस्थाम के लिए आठ आठ बैलों से जुते हुए आठ छकड़े सैकड़ों हजारों बाँध होते रहते थे उसके चलाए हुए उन सभी बाड़ों को मैंने अपने बाणों से मारकर उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है ततो संघान तो जैसे शिक्षा बल तथा यथा तत्पश्चात् में मेघों की काली घटा जल की वर्षा करती है उसी प्रकार शिक्षा अस्त्र बल और प्रयत्नों द्वारा धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए बहुत से बाण समूह उसने बरसाए नई न चंदम जानी महे कतरे वा यदि वा दक्षिण स दोड़पुत्र श्यवर्तत द्रोण द्रोणपुर समरभूम में चारों ओर चक्कर लगाने लगा वह कब बाँ लेता कब उसे धनुष पर रखता और कब किस हाथ से बाएं अथवा दाएं से छोड़ता था यह हम लोग नहीं जान पाते थे तस्त तम मंडलमेव संसज प्रदेश्य में कार्म पंच पुत्र द्रोणसूरोमान विद्यन्मा पंचभिद्रोणपुत्रि पंचभिर्वासुदेव केवल प्रत्यंचा सहित तना हुआ उस पुत्र का मंडला कारधनुष ही दिखाई देता था उसने पांच तीखे बाणों से मुझको और पांच से श्रीकृष्ण को भी घायल कर दिया अहं हित त्रिश्ता भद्रकल्पे सहयसस्या सनाथ भाव समूपो बभूव सहार्जो मध्य पृष्ठ मत तब मैंने पलक मारते मारते के सबान बाणो द्वारा उसे में पीड़ित कर दिया मेरे छोड़े हुए बाणों से घायल होने पर उसका स्वरूप काटो से भरे साही के समान दिखाई देने लगा सब एक रुद्रम सर्वगात्रे रथा ने कम सुनो विभे विभूतां मैयाभूता सैनिकबर्प्युधिप्रदिग्ध तब वह सारे शरीर से खून की धारा बहाता हुआ मेरे द्वारा पीड़ित हुए समस्त सैनिक सिरोमरियो को खून से लथपथ देखकर की रथ सेना में घुस गया। ततो ही समेत कर्ण पायी तत्पश्चात युद्ध तल में अपनी सेना के योद्धाओं को भय से आक्रांत और हाथी घोड़ों को भागते देख पचास मुख्य मुख्य रथियों को साथ ले सत्रों को भय डालने वाला कर्ण वही उतावली के साथ मेरे पास आया सुदे कर्ण द्रष्टुमत सर्वे पंचालामिषम कर्णम ज्वा गाभ के शरिण जथे उन पचासों रथियों का संहार करके कर्ण को छोड़कर मैं बड़ी उतावली के साथ आपका दर्शन करने के लिए चला आया हूँ जैसे गोविंद को देखकर डर जाती है उसी प्रकार सारे पांचाल सैनिक कर्ण को देखकर कर उद्विग्न होते हैं मृत्यु राश्यमेवाम विपद्य प्रभद्र का कर्णमा राजन मृत्यु के फैले हुए मुं के समान कर्ण के पास पहुंचकर प्रभद्र गण भारी संकट में पड़ गए कर्ण युद्ध के समुद्र में डूबे हुए उन सात सौ रथियों को तत्काल मृत्यु के लोक में भेज दिया था न चाप्यभूत कांत मनाथ राज वन्ना दृष्टवान् सूतपुत्र शुवा तो तेन दृष्टम समेत अस्वस्था न पूर्वतरम क्षत च मणे कालम जानस राजन् क्रूरात्कत्म अचित कर्णम करम अचिंत्यकर्मा नरेश्वर जब तक सूत पुत्र ने हम लोगों को नहीं देखा था तब तक उसके मन में उद्वेग या खेद नहीं हुआ था मैंने जब सुना कि उसने पहले आप पर दृष्टिपात किया था और आपसे उसका युद्ध भी हुआ था साथ ही उससे भी पहले अश्वस्थामा ने आपको छत पिक्षत कर दिया था तब क्रूर कर्मा कर्ण के सामने से आपका यहाँ चला आना ही मुझे हुआ। युद्धे नाशन्य सहित योधम पांडुनंदन मैंने युद्ध में अपने सामने कर्ण के इस विचित्र अस्त्र को देखा था संजो में दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आज महारथी कर्ण का सामना कर सके सैन्यो साथ के चक्र रक्ष धट्टुमशा पिथिव राजोत्तम चसूर पृष्ठ तौ तो रक्षताम राजपुत्र राजन स्ने पुत्र और धृष्ट मेरे चक्र रक्षक हो युधाम्यु और उत्तम जा दोनों सूर्वीर राजकुमार मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें रथ प्रवीण महाुभासैन्ये वर्तता दुस्तरेण समेह सूतपुत्रेण संख्य पेत्रेन भरद्रीव नरेन्द्र मुख्य योस्याम्यहम भारतसूतपुत्रमस्म संग्राम यदि वै दृष्ट्यते महा भरतवंशी नृपेषत्रुसेना में विद्यमान में प्रमुख वीर दुर्जय सूत पुत्र कर्ण के साथ यदि इस संग्राम में आज वह मुझे दिख जाए तो युद्धस्थल में मिलकर मैं उसी तरह युद्ध करूंगा जैसे वज्रधारी इंद्र ने मृतासुर के साथ किया था आया प्रपन्नाः प्रभद्र काम अभेद्रवंती आइए देखिए आज मैं रणभूमि सूतपुत्र पर विजय पाने के लिए युद्ध करना चाहता हूँ प्रभद्रकण पर धावा कर रहे हैं ऐसा करके वे मानो अजगर के मुख में पड़ गए हैं ष साहस भारतराजपुत्र स्वर्गाय कर दुध्यम प्रसय्य प्रतिश्रुत्या कई गति कष्ट तमहराज सिंह भारत च हजार राजकुमार स्वर्गलोक में जाने के लिए युद्ध के सागर में मग्न हो गए हैं राजन राजसिंह सिंह यदि आज मैं बंधुओं से युद्ध में तत्पर हुए कर्ण को हठपूर्वक न मार डालूं तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाले को जो दुखदायी गति प्राप्त होती है उसी को मैं भी पाऊंगा। था शत्रुगुणा मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र से धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस्त लेने की चेष्टा कर रहे हैं मैं इसके पहले ही सूदपुत्र कर्ण को उसकी सेना को तथा संपूर्ण सत्रों को मार डालूंगा श्री महाभारती कर्ण पर्व अर्जुन वाक्य सप्तम्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक सड़सठवा अध्याय पूरा हुआ